एवं सवृत्तिगम ध्यानत्रे मुक्त अवृत्तिगम ध्यान वृत्तियों के सहित होने वाले तीन प्रकार का ध्यान कनिष्ठ मध्यम उत्कृष्ट उसका वर्णन कह चुके हैं जो कि सब मिश्र ब्रह्म का है विशांत कोटि की अंदर गति आ जाते हैं अब अवृत्तिगम ध्यान वृत्ति अविशिष्ट वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म को लिया और रहित ब्रह्म उद्यान निर्गुण ब्रह्म उद्यान सीधे उसके बारे में कहें औदासी वृत्ल्यात चिंतन चिंतनं ध्यान ध्यानं मुक्तं औदासीन तो उदासीन अवस्था में जिसका वर्णन पहले बहुत विस्तार में हो चुका है उदासीन तो धीवृदे उस उदासीन अवस्था में जो बुद्धिवृत्ति होती है वह शैथिल्या शिथिल पड़ गई है अनासक्त भाव में ना सकल विषय में से अनासक्त हो गया है अतएव जो है शिथिल हो जाता है धीवृत्त शैथिल्या उत्तमोत्तम मन सर्वोत्तम ध्यान होगा पहले उत्तम तो है उत्कृष्ट आ गया ना इसलिए उत्तम से भी उत्तम ऐसा जो चिंतन वासनानंद ध्यान ऐसा जो चिंतन है उस व्यासनंद प्रकरण में उसका ध्यान के बारे में हम पहले कह चुके हैं जो वो चौथा है इस प्रकार से चार प्रकार का ध्यान समझना चाहिए ये भी ध्यान अधिकमता पूर्वक्त ध्यान के पेशा से अधिकम विलक्षणता है तू इसलिए ले उदासन है के पेशा इसमें ये विलक्षणता है वहां धीवृत्ति शिथिल नहीं है पूरा सक्रिय है और यह अधिवृत्तियां शिथिल हो चुकी है उत्तम निगम उतनी मन किया है अयम ध्यान अवांतर भेद कि सारी चीज ध्यान के अवान्तर भेद है क्या ये जो औदासन बताया अयम ग्रंथ वाला जो चौथा वाला वो ध्यान कई अवान बेनों में है इसलिए उसको चौथा ध्यान बोल रहे हो कहते नहीं नहीं क्या जैसे चतुष्पाद में हम लोग व्यवहारण करते हैं प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय और चौथा जो तुरी होता है वो कहा जाता है लेकिन पद्यति पाद कर्मणी होता है पहले तीन पाद कर्ण पद्यति अन्य नहीं थी पाध वाले पद्धति अशोविधी पाधर हो गया पहले तीन साधन है अंत वाला साध्य पर समझना, अंत वाले को भी हम ध्यान ध्यान से कह रहे हैं, हैं, में पहले तीन साधन इसीलिए ये करके उस के अंतर्गत लेकिन प्रकार है ऐसा मत लो क्या न नोगाभ्याम ब्रह्म विद्य साह विद्या भवे न ध्यान ये ध्यान नहीं है इसलिए ब्रह्म ज्ञान और योग के द्वारा ज्ञान और योग के द्वारा जो होने वाला है उसको ध्यान करके गिनना नहीं कि वो क्या है वो ब्रह्म विद्या निश्चित रूप वो ब्रह्म विद्या ही है उस ब्रह्म विद्या को भी ध्यान सबसे क्या दिया साध्य को भी इसलिए क्या होता है पूर्व कथित तीन प्रकार का ध्यान के द्वारा क्या करेंगे एकाग्रता को प्राप्त करेंगे ध्यान एकाग्र ध्यान के द्वारा जब आपकी चित्त के सारे एकाग्र बुद्धि की एकाग्रता को स्थापना कर लोगे तब चित्ते विद्या स्थिर बे तब ज्या करके इस चित्त में ब्रह विद्या स्थिर हो जाती है अस्थिर हो तो मुक्ति नहीं है परोक्ष प्रमुख ज्ञान ही माना जाएगा ना तो परोक्ष प्रमुख ज्ञान है अस्थिर है जब बोल रहे हैं तो वेदांति हैं, उतर गए हैं तो संसारी है तो इसलिए कहते हैं कि ये जो स्थिर भाव सकल व्यवहार में भी दृष्ट साक्षी भाव में स्थित होकर के नाटक शरीर से हो रहा है प्रार्थपय से हो रहा उस दृष्टिकोण में सकल व्यवहार करते हुए असंबद निरभिमान होकर के जो रहता है ऐसा वो तो वास्तविक मुक्ति हो गई जीवन मुक्त अवस्था इसलिए कहते हैं वो तब तन जब विद्या स्थिर हो जाए जब आप पक्का हो गया जीवो ना परा ब्रह्म जीवो ना पड़ा ब्रह्म सत्यम जगन विद्या जीवो ब्रह्म ना पड़ा ये जब स्थिर हो जाते इतनी ब्रह्म अब कुछ नहीं है इसे दो अक्षर का ज्ञान नहीं तुमको जान देते हैं अरे इसको है दो, है दो अक्षर का ज्ञान वाक्य में किसी को नहीं दो अक्षर का ज्ञान दो अक्षर कौन है ब्रह्म का ज्ञान दो अक्षर ज्ञान कहा आत्मा आत्मा है, दोसी किसी भी हम लोग बोल सकते हैं, दो ज्ञान को तो नहीं है ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान सबके पास है अरो अनुभूति ही कठिन है उसके लिए ध्यान के द्वारा एकाग्र चित्त हो जाता है दृश्य पूजा सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म तभी किमे तक इत्याशि ब्रह्म विद्या ज्ञान योग के उत्पन्या वो ध्यान नहीं है तो क्यों ज्ञान और योग उत्पन्न वस्तु वो ध्यान नहीं किन्तु वो ब्रह्म विद्या ही विद्याद्या कथम उत्पन्ना यह पूर्वोक्त ध्यान के द्वारा एकाग्रचित को पैदा करोगे तब यह ब्रह्म विद्या होकर स्थिर हो जाती है असया विद्या तुम्हें तो महा इसको विद्या क्यों कहते हो आप कारण यह है विद्यानंद अखंडीकर प्राप्त भाति भेदेन भेद को पिवर्जना विद्याम सचिद आनंदा अखंडीकर भेदे न भेदेन। अंतर है उत्पन्नाया। इसको विद्या इसलिए कहते हैं कि इसकी उत्पन्न होने के बाद में भेद भिट जाता है चलो तो हम क्या देख रहे थे क्वचित में सतमात्र देखा किसी में सचित को मात्र देखा किसी में सचिद को भी देख रहे हैं है हो, तीनों तीनों, स्थिर होने पर अखंड ही कर सात्वता भांति अखंड एक को प्राप्त होकर भाषित होते हैं अब वहाँ किंचित भेद नहीं रह जाता है न भेदे न भांति भेद पूर्वक भा, भा, भान नहीं होता किंतु अभेद पूर्वी का अखंडिक रूस रूप में भान होता है क्यों क्योंकि भेद को उपाधि वर्जनार भेद को उपाधि कौन थी वृत्तियां सात्विक राशि और तांसिक अब वृत्तियों के मामले समाप्त हो गया अब अब तुर्य अवस्था में पहुंच गए हैं इसलिए शुरू में हमें तमगुण को दबा करके रजगुण में जाना पड़ता है को, को अपनाना पड़ता है फिर उसमें स्थिर हो जाएंगे के माध्यम बुद्धि की एका करता आ जाती है विद्या जग जाती है उसके बाद वो भी निवृत्त हो जाता है भेद भेदकोपाधि वर्जनादि उत्तम ताने वो भेद कोपाधि भेद उपाधियों को से का रहित अवस्था होने से आपने जो हेतु दिया था वह तो भेदक उपाध्या कौन है उसको और दोबारा स्पष्ट कथन करते हुए रहे हैं शांता घोरा शांता घोरा मैंने तामसा तो पहले बताया ना शिलाद्य में क्या है तामसी वृत्ति है इसे शांता घोरा भेदक उपाधि ये भेदक के उपाधियां हैं यही भेदक उपाधियां यही हैं उस ब्रह्म चैतन्य में भेद को पैदा करने वाले उपाधि यही वृत्तियां और इन वृत्तियों का क्या करना पड़ेगा योग से अथवा विवेक से योग विवेक तो वा। योग से अथवा विवेक से याम उपाधि नाम अपाकृति कर्तव्य इन उपाधियों का अपाकरण हटाना चाहिए मिटाना चाहिए। अर्थात तो कर लो अपने आप खत्म हो जाएंगे वो। इनकी सत्यत्व तो ही सबसे बड़ा बालक है इनकी मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाए अपने आप समाप्त हो गया उनकी अस्तित्व खत्म हो जाती है साप पदार्थ आपको कभी तंग नहीं करते हैं क्योंकि वो मिथ्या है उसी कामना भी नहीं होती अर्जिन पदार्थ का तो सत्यत्व तो है उसी कामना हो जाएगी है वह आपको फिर पीड़ा देंगे मनोकामना की पूर्ति में परेशान होना पड़ेगा प्रयत्न करना पड़ जाएगा ऐसी प्रकार इन वृत्तियों में भी सत्यत्व के कारण से दुख देते हैं राशि तो वृत्ति सबसे ज्यादा होते हैं मनुष्य में और वे दुख देते हैं क्यों दुख दे रहे क्योंकि इन वृत्तियों को सत्य मान उसको दृश्य मान लेते फिर वो भी दुख नहीं देंगे दृश्यत्व मिथ्या हो जाए फिर वे भी दुख के कारण नहीं होंगे स्वाप्रदृश्यवत वो भी नहीं होगा। का फल निरुपाधि ब्रह्मत भासमाने स्वयं त्रिपुटी नास्ति अद्वैतीपुटी नौमानंदोच्य निरुपाधिक्रह्म निरुपाधि उपाध्यम की स्वयं स्वयं प्रकाश रूपेण उस अद्वित त्रिपुटी त्रिपुटी नास्ति ये जो त्रिपुटी है दृष्टा दृश्य दर्शन ध्यान ध्याता ध्येय इत्यादि त्रिपुटियां वो कोई भी त्रिपुटी वहां नहीं रह जाती है अतः इसलिए भूमानंद उचित है तीसरे कह आनंद अपने पूर्ण रूप में भाषित हो रहा है भूमानंद उच्च भूमान शब्द भी कहा जाता है त्रिपुटी बाना बाबा भूमानी बान का भाव होने से भूमान शब्द कहा जाता है ये इसका ग्रंथ उपसंहर दी अब ग्रंथ का उपसंहार करके कथन करने जा रहे हैं ब्रह्मान ग्रंथे पंचमो अध्याय विषयानंद ब्रह्मानंद नामक इस ग्रंथ में पंच अध्याय अलग अलग ही ग्रंथ मानते इसलिए आप एक चीज ध्यान दिए होंगे टीकाकार ने दसवें प्रकरण के बाद ग्यारहवें प्रकरण में मंगलाचरण किया नक्वा श्री भारती तीर्थ बोलते थे ना हमेशा वो कहा बोले है केवल ग्यारहवें प्रकरण में बारहवें में नहीं बोला टीकाकार ने कोई मंगलाचर तेरह में भी नहीं चौदाह में भी नहीं पंद्रह में भी नहीं क्योंकि ये पांचों प्रकरण मिला करके एक ग्रंथ मान लिया जिसका नाम है ब्रह्मानंद ग्रंथ इसलिए इसके एक ही बार मंगलाचरण कर रहे टीकाकरण शुरू शुरू में एक बार मंगलाचरण कर दिया और जैसे उससे पहले क्या था दसों प्रकरण को तो एक एक प्रकरण को अलग अलग ग्रंथ मानते थे एक एक प्रकरण को भी स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया इसे प्रत्येक ग्रंथ में टीकाकरण किया अलग अलग मंगलाचरण बार बार करते रहे दस बार किए ग्यारहवे में आकर कि के एक बार करने तो। के बाद नहीं किया बारहवें प्रकरण नाम से नहीं लिया पहले पांच को ब्रह्म विवेक प्रकरण नाम से नहीं लिया यदि पांच विवेक था पंचदीप था पंच आनंद लेकिन इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस ग्रंथ के रचनाकार कौन थे गुरु भारती कीर्तन। भारत के गुरु उन्होंने उसको इन पांचों ग्रंथ मान लिया है ब्रह्मानंद योगानंद ब्रह्मानंदे आत्मानंद ब्रह्मानंदे जो है अद्वैतानंद ये सब को स्वयं कहते आए हैं यहां स्वयं अपने श्लोक में लिखा जाए ब्रह्मानंद आभिदे ग्रंथे ब्रह्मानंद नामक इस ग्रंथ में पंचमो अध्याय ई रीत पांचवा अध्याय मैंने कथन कर दिया इसलिए पंद्रह नहीं गिन रहे हैं अतः ये पांचवे मिलके एक ग्रंथ है एक ही बार वो मंगलाचरण भी किए हैं विश्वानंद नाम द्वारा प्रविश्यम पांचवा जो कथन किया है। इसका नाम क्या है विश्वानंद नाम कथन किया है ये अतिमघ अधिकारी उनके लिए ये द्वारे ना। इस विषयान द्वार साधन को लेकर के अंत प्रवेश आप अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं वेदांत में प्रवेश हो जाएगा ब्रह्म ध्यान में प्रवेश हो जाएगा स्पष्टता न व्याख्या टीकाकरण करते हैं श्लोक स्पष्ट है इसमें हम कुछ व्याख्यान नहीं करते हैं आप ग्रंथगार अपने मंगलाचरण कर समाप्त कर रहे हैं प्रिया धरिर हरो हन ब्रनंदे पाणि सर्वाशा शुद्ध मनसान प्रिया धरि हरो हरि और हर दोनों प्रिया प्रसन्नो वे किसी वे अन ब्रह्मनंदेन इस ब्रह्मनंद नाम ग्रंथ जो उनका अर्पण किया गया इसके द्वारा वे सदा प्रसन्न हो जावे और आशीर्वाद देरे पढ़ने वालों को प्रायच प्राणी में सर्वान और हम प्रार्थना करते हैं हरि और हर से वे रक्षा करें उन सकल प्राणियों का जो कौन है स्वाश्रितान शुद्ध मानसान शुद्ध तक वाले जो स्व आश्रत है मैंने अपने स्वरूप में स्थित अथवा स्वीश्वर ईश्वर ईश्वर में आश्रित है ईश्वर तो में आश्रित है ऐसे शुद्ध करण वालों का रक्षा और पालन स्वयं परमात्मा का आत्मा स्व आत्मा में ही आश्रित है सकल वृत्तियां जिनका ऐसे शुद्ध अंत वाले जीवन मुक्तों का प्रावधान चलते हुए शरीर की और उनके व्यवहार का सारी चीजों का ऐसे प्राणियों का रक्षा इति श्रीमत् जगाचार्य श्री भारतीय रामकृष्णाख्यदुष विरचिता ब्र्मानंदर्गत विशानंद व्याख्या इस प्रकार से यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है ओम पूर्णमद पूर्णमितूर्ण उदर्चते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव बाधरायण सूत्रकाश वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति विभागि व्योगवद्पेहाय दक्षिणा नमः नम ओ शि शां